नमस्कार आप सुन रहे रेडोमन नाइन्टी पॉइंट फोर सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी का श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जी हां आज संडे हैं और एक बज चुके हैं मुझे पता है कि आप सभी इंतजार कर रहे हैं सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम को सुनने के लिए और आपके मन में जिज्ञासा होगा कि आज कौन बोलने वाले हैं जिससे हमारी मुलाकात होगी जो सीनियर सिटीज़न जो साठ के ऊपर होंगे और उनसे हमारी बात होगी तो ज़रूर आप सही सोच रहे हैं सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम में हम लोग हमारे सीनियर सिटीजन को सम्मान करते हैं उनका स्वागत उन्हें सलाम करते हैं सलामी जिंदगी कार्यक्रम में और आज के सलामी जिंदगी कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ है गोपाल प्रसाद मुग्धल जी जो 86 रनिंग यानी छियासी साल उनका चल रहा है और अभी भी उनकी आवाज़ बड़ी ही मधुर और कड़क आवाज है उनकी आवाज़ से आप जब रूबरू होंगे तो पता चलेगा कि इन्होंने अपने आप को कैसे सशक्त बना के अब तक रखे हैं तो आइए आप सभी की तरफ से गोपाल प्रसाद मुग्धल जी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूंगा कि वो अपने बारे में खुद ही बताए जी स्वागत है आपका मैं गोपाल प्रसाद मुदगल जी भूमि में जहाँ कृष्ण ने जन्म लिया था हा हा। उसी जन्म भूमि से मैं आ रहा हूँ क्या बात है मेरा भी नाम गोपाल है <laughs> लेकिन गोपाल प्रसाद मुदगल पूरा नाम आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ जी जी जी जी, जी। बचपन से ही जब मैं पढ़ता था तभी से जब स्कूल में प्रार्थना बोलते थे जी। तब से मुझे काव्य के प्रति रुचि जागृत हुई और प्रार्थना प्रभु से करवाता था तो उसमें लीडिंग जो दल होता है उस दल के हम मुखिया होते थे थे <laughs> और हम बुलबाया करते थे। हे ज्ञान हमको दीजिए <laughs> शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर, दूर कीजिये। हमसे कीजिए लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने <laughs> ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रत बने इस तरह के हम गीत गाया करते थे बच्चों से गप गाया करते थे तो उससे हमारा हौसला बड़ा बुलंद होता था हा, हा, हमारे मन में भी इच्छा होती थी कि हम भी इसी तरह के गीत लिखें बच्चों के लिए भी लिखें हुँ, हुँ, हुँ। तो ये हमारे बचपन से जन्मजात जात हमार हमारी माँ के पेट से हम लेकर के ये पैदा हुए उसके प्रति हम अपनी हम भी सलामी देते हैं उस माँ के लिए जिसने हमको जन्म दिया क्या बात है उस माँ ने हमको ये गर्व से ही ये जो सौगात दी है वो आपके सामने हम पेश कर देते हैं सबसे पहले हम बच्चों के लिए ही लिखा करते थे क्या बात है क्या बात है छोटे छोटे बच्चों को और और वो भी आगे बढ़े जी जी मैं चाहूंगा कि स्कूल की कुछ बातें ताजा कराइए स्कूलिंग आपका कहाँ पर हुआ और कौन सी जगह पर आपने पढ़ाई की अपने शिक्षक माता पिता गुरुजन के बारे में कुछ बताइए जी जी जिस परिवेश में आज से अस्सी साल पहले अगर हम स्कूल की बातें करें तो किस तरह का वो परिवेश था उसके बारे में बताए जी जी जब हम बचपन में पढ़ते थे जी जी जी. तो वो जगह थी डी, अच्छा और जिस स्कूल में हम पढ़ते थे वो प्राइमरी स्कूल था छत्ता भवन अच्छा एक भवन गोपाल भवन वहाँ डीग में महाराजा भरतपुर का जो राजधानी है डी, वहाँ पर भवन है बहुत सुंदर दुनिया में मशहूर मारूफ अच्छा उनका नाम भी मेरे नाम पर है गोपाल भवन अच्छा, च्छा, च्छा, क्या बात है। तो गोपाल भवन का एक हिस्सा था जिसमें प्राइमरी स्कूल चलता था वहां प्राइमरी स्कूल में सन 48 की बात मैं आपको बता रहा हूँ जी, जी, जी। एक अध्यापक हुआ करता था एक स्कूल में केवल एक केवल एक एक हमने कक्षा दस का परीक्षा दी और हम उन गुरुजी के पास पहुंचे मैंने कि हम इस स्कूल में पढ़ाना चाहते कुछ लेंगे नहीं आपसे हमारी इच्छा है पढ़ाने की हमारे मन में एक जज्बा है कि हम बच्चों को कुछ दे तो बोले कि यहाँ डायरेक्टर आ गया तो मेरी खाट खड़ी कर देगा यहाँ तो एक ही रहता है उस समय 48 में पाकिस्तान से रिफ्यूजी जो बातचीत जो इनको शरणार्थी बोलते थे बहुत से पुरुषार्थी बोलते थे वो आए हुए थे पचास साठ लड़के वहाँ पर हो गए मैंने इनको हम पढ़ा लिया करेंगे आपसे कुछ लेंगे नहीं तो हम उनको पढ़ाने लग गए और पढ़ाने लग गए तो वो मैं अपने बचपन की शुरुआत जो मेरी जिंदगी की और पाँच सात दिन बाद वहाँ डायरेक्टर आ गया ओ, उसने कहा कि दूसरा हेड मास्टर कैसे आ गया हमारे यहाँ तो सन अड़तालीस की बात हर प्राइमरी स्कूल में एक टीचर होता था एक ये दूसरा कौन ने कर दिया बन साहब हेडमा साहब बोले कि साहब ये जबरदस्ती आ जाता है साहब मैं माफी चाहता हूँ ये जबरदस्ती आ जाता है <laughs> उन्होंने हमसे पूछा क्या नाम है तुम्हारा मीन साहब मेरा नाम गोपाल प्रसाद मुदगल है कितने के वर्ष के हो मैंने सेवनटीन सत सत्रह वर्ष के और तुम पढ़ा लोगे मैंने यहाँ पढ़ा लेंगे कि पढ़ा के बताओ तो हमने फोरन एक पेड़ का वृक्ष पेड़ बनाया आ, चार चिड़िया बना दी आ, और हमने बच्चों से कहा बच्चों गाओ आ, एक चिड़िया के बच्चे चार घर से निकले पंख पसार पूरब से पश्चिम को आए उत्तर से दक्षिण को धाए देख लिया हमने जग सारा अपना घर है सबसे प्यारा।, प्यारा ये हमने जोरदार गब्बा है एक लाइन में बोलता था एक डायरेक्टर साहब को बड़ा अच्छा लगा हाँ। मैंने कहा अच्छा कल आप हमारे भरतपुर आ जाना हाँ। हम दूसरे दिन भरतपुर पहुंच गए <laughs> आठ अक्टूबर तो वो हमें मिले और नौ अक्टूबर को उन्होंने हमें बुला लिया नौ उन्होंने हमको एक नौकर बना दिया यानी अध्यापक बना दिया अध्यापक तो, अध्यापक बना दिया सीधा चालीस धन ग्यारह रुपये इक्यावन रुपए और नौ तारीख को तो उन्होंने इंटरव्यू लिया हमको आठ तारीख को ही बना दिया और लोग बोले कि ये आज तो साहब नौ तारीख आठ तारीख के ऑर्डर क्यों कर रहे हो इनके हाँ। वो बोले हम तो इनको कल ही बनाया ये हाँ। इनका हमने वहाँ बच्चों को गीत सुनवाया बहुत अच्छा लगा हाँ। तो वो बच्चों के लिए हम तब लिखा करते हाँ। थे। फिर तो हमें आदत पड़ गई कि हम बच्चों के लिए जब हम अध्यापक बन गए हाँ। तो वहाँ का जो माहौल था हाँ। उस समय बड़ा अच्छा माहौल होता था उस समय आज़ादी मिली मिली थी बड़े मेहनत से हम पढ़ाते थे जितना पैसा हमको मिलता था उससे ज्यादा मेहनत करते थे आज आज उतना नहीं है पहले तो जितना हम पाते थे हम कहते थे परमपिता परमात्मा हमको देख रहा है हमारे काम को देख रहा है हमारे सामने ये भगवान के बच्चे स्वरूप हैं ये बच्चे भगवान के रूप हैं इनको हम धोखा नहीं देना चाहिए आज का सा जो माहौल नहीं था बड़ा सात्विक जो जिसको कहें सात्विक जीवन था आज तो कलयुग का जो समय है अध्यापक में और बच्चों में वो प्रेम भाव नहीं वो बच्चे ना गुरु का आदर करते हैं और ना गुरु बच्चों को ये समझते हैं ये मेरे पास है नहीं। नहीं। पहले और अब में बहुत अंतर आ गया है पहले तो हम जैसे हमारे बच्चे घर के ऐसे ही बाहर के बच्चे बाहर के बच्चों को अपने बच्चों से ज्यादा समझते थे इसलिए हमको रेस्पेक्ट भी बहुत मिलता था तो उस समय गुरु सच्चे अर्थों में गुरु होते थे सच्चे अर्थों में बच्चों को पढ़ाते थे आज पैसे जितने मिल जाते हैं उतना भी नहीं पढ़ा पाते खैर <laughs> <है। laughs> हमको आदत थी बच्चों को बढ़ाने बनाने के लिए बच्चों को आगे बढ़ाने हमारे अंदर कवि कविता का रूप यानी कवि का रूप या कविता लिखने का कुछ मादा हमारे अंदर पहले से था, था। तो हम बच्चों को लिखा करते थे अगर इजाजत दें तो, तो जरूर हम आहा... आपको बता सकते हैं जी जी। कि गो... हम कैसे कैसे लिखा करते करते थे थे। और से बच्चों से जी जी। गोपाल प्रसाद जी बहुत ही अच्छा लग रहा है बहुत ही अच्छी बातें आपने अपने बचपन की बात बताई और कैसे आप अध्यापक बने ये भी एक मैजिक है बाबा की बहुत ही अच्छा ये जो तरीका आपने ढूंढ निकाला और जिस तरह से आपका अंदर का जो जुनून था उसी वजह से आप वो बन पाए जी, जी, और नियति देखो कैसा कमाल किया एक ही दिन में आप मास्टर जी बन गए एक एक एक ही ही ही में एकी दिन एकी ये बाबा, दिन का जी जी कमाल कमाल जी जी बाबा का कमाल जी है कमाल है कमाल है कमाल है बाबा का कमाल है और मैं चाहूंगा जैसे बच्चों से आपका बहुत प्यार है और बच्चों को आपने कविता के माध्यम से पढ़ाया और आपको नौकरी मिल गई तो मैं चाहूंगा की एका बच्चों वाला गीत जो जो बच्चों को हम जो लिखा कविता जो है वो जरूर सुनाई जरूर जरूर आपका स्वागत एक गीत हम आपको बच्चों को कहते हैं जी जी हम बच्चों को गीत लिखते ही लिखते नहीं थे उनसे गब्बाते भी थे एक गीत आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ जी जी जी हम छोटे छोटे हैं पर बढ़ते जाएंगे हम छोटे छोटे हैं पर बढ़ते जाएंगे खेलेंगे कूदेंगे नाचेंगे गाएंगे खेलेंगे कूदेंगे नाचेंगे गाएंगे है हाथ अभी छोटे हैं पाम अभी छोटे हैं हाथ अभी छोटे हैं पाम अभी छोटे हैं कदम अभी छोटे पर बढ़ते जाएंगे हैं कदम अभी, अभी छोटे पर बढ़ते जाएंगे खेलेंगे, कूदेंगे नाचेंगे गाएंगे कि तो चिड़ियों सा चहकेंगे फूलों सा महकेंगे चिड़ियों सा चहकेंगे फूलों सा महकेंगे हर घर के आंगन में हम फूल खिलाएंगे घर के आंगन में हम बाग लगाएंगे हम छोटे छोटे हैं पर बढ़ते जाएंगे खेलेंगे कूदेंगे नाचेंगे गाएंगे के चंदा सा चमकेंगे सूरज सा दमकेंगे चंदा सा चमकेंगे सूरज सा दमकेंगे हम छोटे से दीपक उजियाला लाएंगे <laughs> हम छोटे से दीपक <laughs> उजियाला ला लाएंगे।, लाएंगे खेलेंगे कूदेंगे नाचेंगे गाएंगे हम छोटे छोटे हैं पर बढ़ते जाएंगे खेलेंगे कूदेंगे नाचेंगे गाएंगे इस तरह के छोटे छोटे गीत बच्चों को हम लिखा करते थे और उनसे गब्बाया करते थे और बच्चे भी खूब आनंद लेते थे हमारे साथ गाते थे हमें भी अच्छा लगता था और जब जैसे जैसे बड़े होते चले गए हमारा भी कैनवास बदलता चला गया समाज के में जुड़े तो समाज के साथ जुड़ते गए नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइन्टी सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ब्रेक के बाद और बहुत ही प्यारी सी कविता जो है हमारे गोपाल साहब ने सुनाया बच्चों की कविताएं बहुत प्यारी होती हैं और बहुत ही मनमोहक होती है और बचपन की यादें जो है वो बहुत ही सुनहरा होता है हर कोई चाहता है कि फिर से हम बच्चा बन जाए फिर से हमको बचपन मिल जाए आ, लेकिन ये संभव नहीं है जो गुजर जाते हैं वो फिर नहीं आते हैं लमे लेकिन उन चीज़ों को याद कर सकते हैं उन लम्हों को याद हम सदाकाल के लिए कर सकते हैं जब तक हम याद करना चाहें कर सकते हैं जिससे हमारी खुशी बनी रहेगी तो चलिए गोपाल जी एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे आप अध्यापक बन गए जी उसके बाद क्या क्या हुआ अध्यापक बनने के बाद में नौकरी तो की लेकिन नौकरी में देखा कि यहाँ पर जी हजूरी बहुत करनी पड़ती थी Oh. ये हजूरी करने का मतलब क्या में हाम मिलानी पड़ती थी uh -huh. अफसरों के हां में हाँ मिला करके रहोगे तो तो आप नौकरी कर सकोगे uh -huh. नहीं तो नौकरी uh -huh. नहीं हो सकती ब्यूरो कैसी जिस है जिसको कहते हैं यानी इस तरह की तानाशाही होती थी कि uh अफसरों -huh. के, के हां में हाम मिला करके ही जिंदगी जी सकते थे नौकरी कर सकते थे एक बार ऐसा हुआ कि जो हमारे हेडमास्टर साहब थे वो हेडमास्टर साहब टीचर से चौथ वसूल करते थे चौथ वसूल करने का मतलब कि वो ट्यूशन पे जो बच्चे पढ़ाते हैं ना सौ रुपए का ट्यूशन करता है तो उससे पच्चीस रुपए लेते थे अच्छा एक बटे चार बोले लेते थे हा, हा, हा, हा। और जो नहीं देता था वो उनका दुश्मन, दुश्मन बन जाता हा, हा, सही बात है तो खैर हमने ट्यूशन किया ही नहीं अच्छा लेकिन जो ट्यूशन करते थे वो जब पत, चौथ देते थे एक, चौ, एक चौथाई देते थे तो बड़े दुखी होते थे वो जो कहते भाई इस हेडमास्टर से कैसे पिंड छूटे कैसे मुक्ति मिले जी जी जी जी। कैसे इसे छुटकारा मिले क्या। तो उन्होंने उनका विरोध करना शुरू किया अच्छा। हम ट्यूशन भी नहीं मुदगल साहब आप हमारा क्यों विरोध करते हो मैंने ये सब लोगों को आप दुख देते हो और ये गलत बात है आप चौथ लेते हो उनसे इसलिए हम आपके साथ नहीं है हम अपने इन भाइयों के साथ हैं जो कि सच के पथ पर चल रहे हैं हमारा तुम्हारा नुकसान हो जाएगा मैंने कि हो जाए सब हो जाए तो ये सन चौगन की बात है अच्छा केवल छह साल नौकरी की थी और चौगन उन्होंने क्या किया कि अपने प्रभाव से हमारा तबादला करा दिया कहा तो भरतपुर और कहा सीकर सीकर अच्छा अच्छा सीकर सीकर में भी एक गाँव था लोसल अच्छा अच्छा उस लोसल में हमको डाल दिया गया हम छोटे बच्चे थे सत्रह वर्ष की तो नौकरी लगी सात आठ यानी बाईस तेईस वर्ष की उम्र में हमको तो हमें हाथ से रोटी बनानी पड़ती थी हाथ से रोटी बनाना आटा ही नहीं मानना जानते थे हुँ. आटा कैसे गूंध है जी, जी, जी. तो वो पतला हो जाता था <laughs> खैर किसी तरह बनाया हाँ. और जब उनको रोटी बनाई तो ये उंगलियाँ जल गई रोटी बनाकर रख दी पहले एक गीत लिखा एक कविता लिखी और उसमें क्या लिखा की अगर तुम्हें नौकरी करनी है अफसर से झगड़ा मत करना <laughs> हमारे मन से ये झगड़ा तो से से मत करना हर हुक्म, है करनी है। हर हुक्म बजाना है उनका नहीं करनी आना कहानी है हर हुक्म बजाना है उनका नहीं करनी आना कहानी है और गलत सही कुछ भी हो बे हाँ मे तुम्हें मिलानी है और अगर तुमने आना की तो समझो नहीं तुम्हारी खैर और कैसे रह पाओगे जब जल में रहो मगर से बैर क्या वाँ? तो उनके ऑर्डर मिलते ही बस तुम हाँ जी हाँ जी करना और अगर तुम्हें नौकरी करनी है अफसर से झगड़ा मत, मत करना अगर ऑफिस जाते रस्ते में मिल जाए तुम्हें झुक जाना है और कर बांध खड़े हो जाना उनकी नजरों का भय खाना है और यदि खाते पान दिखाई दो तो डबल पान तुम ले लेना <laughs> यद खाते पान दिखाई दो वो आ रहे हैं और तुम पान खा रहे हो तो यदि खाते पान दिखाई दो तो डबल पान तुम ले लेना हाँ भरी मना होगी उनकी बोलो क्या ना ना, ना ना ना लेकिन वो हाँ भरी है हाँ भरी मना होगी उनकी तुम हंसते हंसते दे देना उनकी अफसरी दिखाने को तुम पीछे पीछे पग रखना अगर तुम्हें नौकरी करनी है अफसर से झगड़ा मत करना घर कोई फंक्शन होता हो घर अगर कोई फंक्शन होता है घर कोई फंक्शन होता हो तो पहले उन्हें बुलाना है और उनसे भी पहले उनके बीवी बच्चों को लाना है घर बस्ती में घर बस्ती में तो नाई जाए बुलाने जाते हैं ना नौता के लिए घर बस्ती में नाई जाए पर उन्हें बुलाने जाओ तुम और सगे भाइयों को रूखा उनको तरमाल खिलाओ तुम क्या बात, है? बात है बस्ती को बीड़ी भी मत दो पर उनको पै कैपस्टन गर्तों में नौकरी करनी है अफसर से झगड़ा मत करना उनके रस्ते के बीच अगर तुम रोड़ा बनकर आओगे तो सही समझना हान सेवा तुम कोई नफा ना पाओगा जुर्माना होगा भारी निश्चय ग्रेड तुम्हारा रुक जाएगा और दूर कहीं फेंके जाओगे डिग्रेडेशन हो जाएगा उनका कुछ नहीं बिगड़ने का है तुम जैसों का है मरना और गर्तों में नौकरी करनी है अवसर से झगड़ा मत करना इस तरह की बड़ी लंबी एक कविता लिखनी पड़ी जी जी जी। और उस कविता को लिखने के बाद में हाला जीत मिली हम छः महीने के बाद में आ गए अपने भरतपुर में ही लौट करके लेकिन जो हमारे दिल का दर्द था इस तरह के गीत हमने लिखने, लिखने पड़े इस तरह की जिंदगी हमारे एक बार और आ गई एक बार एक जब हम बहुत लेक्चरर हो गए हिंदी के सीनियर टीचर जी जी लेक्चरार कह थे हायर सेकेंडरी स्कूल तब अपने नौकरी के लिए एजिटेशन हुआ हड़ताल हुई हाँ हाँ। और हड़ताल में हमको मुखिया बने हुए थे हमसे मना किया कि तुम हट जाओ हर नहीं तो तुम्हारा तबादला हो जाएगा हम उसमें से नहीं हटे विरोध किया सरकार का अच्छा किस विषय पर था वो सरकार इस विषय पर था कि हमारी जो तनख्वाह थी हाँ हा। वो बहुत कम थी तो वहाँ भरतपुर के लोगों ने राजस्थान के सारे ये हुआ कि टीचर्स की तनख्वाह बहुत कम है रोटीयों के लिए खाने को पूरा नहीं मिल पाता है इसलिए उनको बढ़ाया जाए लेकिन 40 दिन तक वो हड़ताल हुई और 40 दिन के बाद में फिर हमारा तबादला कर दिया गया और कहाँ किया जोधपुर अच्छा कहाँ भरतपुर और कहाँ जोधपुर।, जोधपुर और जोधपुर, जोधपुर में एक गांव था बालेश्वर उसमें कर दिया लेकिन हमने हेमत के साथ वहाँ भी काम की क्या बात है हेमत के साथ काम किया और हमने ये बात और कही अगर आप कहें तो दो चार लाइन सुना दूँ इजाज़त दें तो जी जी स्वागत है हमने ये कहा हमारे पास दोस्तों को खबर पहुँची कि यार तुम वा रेगिस्तान में पहुँच गए हो और यहाँ सब मौज में रह रहे हैं जितने भी हजार दो हजार लोगों ने जिन्होंने एजिटेशन किया वो यहीं रह रहे हैं और तुम दो तीन दो लोग जो थे भगा दिए तुम वहाँ तो हमको ये कहा कि तुम जंगल में भेज दियो बीएबान में भेज दो हमने उनको ये लिख के भेजा जो रहे चमन में खूब रहे जो रहे चमन में। चमन में खूब रहे किस्मत वाले मैं बीराने में ही खुद चमन बुला लूंगा वाह, क्या बात है जो रहे चमन में खूब रहे किस्मत वाले मैं बीराने में ही खुद चमन बुला लूंगा और है मुझे भरोसा बहुत रोशनी दिल में है मैं अंधेारे में सौ सौ दीप चलाऊंगा बात खो बात खो के कब तक आएगा काम समर्थन भीड़ भरा इन लोगों के साथ हम गए थे ना हजार दो के साथ यहो हो जो कर रहे थे हमारे पीछे कब तक आएगा काम समर्थन भीड़ भरा जिसको अपने पामों पर खुद विश्वास नहीं और जिनका खंडित भूगोल पंगु इतिहास रहा क्या उनसे आसक्ति मंजिल पास कहीं जिनके जीवन में साथ खुशी से बेझू मैं मैं अंधे को पीकर सुबह बोला लूंगा जो रहें चमन में खूब रहें किस्मत वाले मैं अंधेरे को पी कर सुबह बुला लूँगा यह इस तरह के हमने गीत आशावादी स्वरों के लिए और वहाँ पर से हम क्या हुआ वहाँ से हम हायर सेकेंडरी स्कूल के हेडमास्टर बनकर के निकले एक साल हमने मैं नौकरी की तो कहने के मेरा लगे मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए आदमी को कांटों में कांटों में आदमी कांटों में फूल खेलते हैं आदमी के सामने जितनी मुसीबत आबे लेकिन उनका सामना करना सीखे तो उसे मंजिल मिलेगी जरूर मिलेगी जब ए, कांटों को अपने गले से लगाता मुसीबतों को अपने गले से लगा साता है तो परमपिता परमात्मा भी ताकत देता है और वो आगे बढ़ता है हम आगे बढ़े वहाँ से हाई स्कूल के हेडमास्टर मास्टर से अप्रूव होकर के हम निकले हमारा कद और बढ़ गया और फिर हम आगे बढ़कर के हायर सेकेंडरी के हेडमास्टर हुए फिर जिला शिक्षा अधिकारी हुए फिर एक गवर्नमेंट आई भैरव सिंह सेखावती उन्होंने हमें राजस्थान ब्रिजभाषा अकादमी का चेयरमैन बनाया तो कहने का मतलब है कि हमने जब आपत्तियों को तुम्हें तो नहीं मालूम कि तुमको मंजिल खड़ी पुकारती मंजिल बुला रही है तुमको चलो तो सही कम से कम तुम्हें तो नहीं मालूम कि तुमको मंजिल खड़ी पुकारती चलना सीखो डगर हजारों बनती अपने आप राष्ट्र अपने आप बनते हुए चलते लेकिन कर्म करो चलते रहो चलने का है नाम जिंदगी मैंने एक बात और कही थी वो आपको बताना चाहता हूँ जी जी दुनिया चल रही है सूरज चल रहा है चंदा चल रहा है धरती चल रही है तारे चल रहे हैं सब चल रहे हैं फिर हम क्यों रुक जाए चलो सूरज भी चलता रहता ये चंदा भी चलता रहता <laughs> और चंदा की डोली के संग साथ सितारों का चलता रहता चलता रहता है पाम तो समझो हर मुश्किल आसान है चलता रहता है पाम <laughs> तो समझो हर मुश्किल आसान है धरती का संगीत यही है यही गगन का गान है कि चलने का है नाम देंगे जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह हो शाम जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह हो शाम छट जाएगा मित्रा के बादल छट जाएगा मित्रा के दुख से ना मित्रा के पल रुकना ना मित्रा जीवन चलने का नाम चलते सुबह शाम जीवन चलने का नाम चलते सुबह शाम कट जाएगा मित्रा के जाएगा मित्रा के तुख से ना ना मित्रा के एक पल रुक ना ना मित्रा जीवन चलने का ना, चलते रहसु सुबह शाम जीवन चलने का ना, चलते रहसु सुबह शाम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 जीवन से हार मानता उसकी हो गई छुट्टी नाक चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरी मेरी हो गई कुट्टी ओए जो जीवन से हार मानता उसका हो गया छुट्टी नाक चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरा मेरा हो गया कुट्टी लूठा यार मना मित्रा यार तो यार बना मित्रा मैं खुद से रहो खफा मित्रा कुछ ही बने कुदा मित्र जीवन चलने गाना चलते तम सुख जीवन बनी चलने गाना चलते दम सुखोषा उजली उजली भोर सुनाती तुतले, तुतले तुतले बोल उजली उजली भोर सुनाती तुतले तुतले, तुतले बोल अंधकार में सूरज बैठा अपनी गठड़ी खोल समय से हाथ मिला मित्रा चलता रहे चलन मित्रा जीवन अंकल में नाम नमस्कोषा अंकल में का नमस घोषा न बिखर जाएगी मित्रा के बात निखर जाएगी मित्रा के सूरज चढ़ जाएगा मित्रा काफिला बढ़ जाएगा मित्रा जीवन चल अपना दीन धर्म है हिम्मत है ईमान हिम्मत अल्लाह हिम्मत गुरु हिम्मत है भगवान हिम्मत अपना दीन धर्म है हिम्मत है ईमान हिम्मत अल्लाह हिम्मत वागुरु हिम्मत है भगवान में मरता जा मित्रा सदता करता जा मित्रा किसी से झुकता चल मित्रा जग पर जाता जा मित्रा जीवन जीवन चलने का नाम चलते रहो रहु सुदोषा रस्ता कट जाएगा मित्रा पे बादल छट जाएगा मित्रा बेब से शुभनाना मित्रा बेटल शुभनाना मित्रा जीवन चलने का ना चलते रहु सुदोषा जीवन चलने का नाम चलते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 चलने का है नाम जिंदगी बहुत ही खूबसूरत लाइनें आपने बताई हैं और मैं चाहूँगा कि हमारे दोस्त जो इस वक्त रेडियो मदबन को सुन रहे हैं सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनके अंदर बहुत ही जुनून और बहुत ही जोश आ गया होगा इन शब्दों को सुनकर और मैं चाहूँगा कि इसी तरह से आपके अंदर जो जुनून है बरकरार रहें आप कुछ करते रहिए चलते रहिए बस अपने आप को देखिए अपने से जितना अच्छा हो सकता है करते रहिए बस चलते रहिए आइए दोस्तों आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे चलने का नाम जिंदगी आप सुन रहे हैं रेडियो नाइन 90.4 एफएम पर सलामी जिंदगी कार्यक्रम गोपाल प्रसाद मुग्दल जी बहुत ही अच्छी बातें अपने जीवन के अनमोल अनुभव हमारे साथ शेयर कर रहे हैं जैसे की शिक्षा के क्षेत्र में रहे और जब भी उनके सामने ऐसा विरोधाभास हुआ तो उनको जो है ट्रांसफर हुआ उनका लेकिन ट्रांसफर में वो हिले नहीं अपने चलन में वो हमेशा चलते रहे और अपने जो सत्य राह पर वो आगे बढ़ते रहे और अंत में सफलता उनके साथ रही और वो एक बहुत ही अच्छे पोस्ट पोजिशन पर रहे और एक अच्छे मुकाम तक पहुंचे क्योंकि उनके पास एक सत्य की शक्ति थी और वो किसी से भी नहीं डरते थे और बढ़ते रहते थे तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं गोपाल प्रसाद मुग्धल जी हमारे साथ हैं बहुत ही अच्छे कविकार हैं अध्यापक है और अभी एटी रनिंग छियासी साल के हैं लेकिन उनकी आवाज़ से नहीं लगता कि वह अभी छियासी साल के हैं तो मैं चाहूँगा कि अभी आगे बढ़ते हैं और जैसे कि फिल्मी दुनिया के बात करें आप अलग अलग जगह पर रहें तो मनोरंजन का जो सिलसिला है या गीतों का जो फिल्मी दुनिया की बात अगर हम कहें तो उसके साथ आपका समन्वय कैसे रहा और आपके जमाने में जो फिल्में होती थी और आज के ज़माने में जो गाने बन रहे हैं या पिक्चर बन रहे हैं उनमें क्या अंतर है, आया है उसके बारे में आप बताइए पहले जो हम पिक्चर देखने के लिए जाया करते थे जी जी जी उन गीतों में जो प्रेरणा होती थी आगे बढ़ने की एक ललक होती थी हमको एक दिशा मिलती थी उसमें प्रेम की बातें तो होती थी लेकिन फूवड़पन नहीं होता था जो आज फूआड़पन हमको दिखाई पड़ता है हम गीतों को पसंद किया करते थे स्वरैया के गीत ही होते थे बहुत अच्छे अच्छे गीतों को सुनते थे और उन गीतों को सुनकर के हमारे मन को बड़ा अच्छा लगता था आनंद भी मिलता था प्रेरणा मिलती थी आगे बढ़ने के लिए उन गीतों को सुनकर के हमें भी कुछ कविता लिखने का मादा हमारे अंदर पैदा होता था धार्मिक प्रकृति के गीत हुआ करते थे जिसमें कि हमारी संस्कृति की बात हुआ करती थी सांस्कृतिक गीतों को हम सुनते थे तो हमें अच्छा लगता था और उन गीतों को सुनने के बाद में हमें भी लिखने की इच्छा होती थी कि हम भी इसी तरह के गीतों को लिखे। लिखें। लेकिन अब जो समय बदला है हुँ, हुँ, उस समय में तो इतना फुअरपन छा गया इस फूर्ण के को अगर हम बखान करें तो अपने शब्दों में भी हम बखान नहीं कर सकते कहना भी हमें अच्छा नहीं लगता लेकिन हम उनके गीतों को जो सुनते थे सोरैया के गीतों को हम सुनते थे तो उनसे भी हमें प्रेरणा मिलती थी और हम उनको सुन कर के ये हम भी लिखने की कोशिश करते थे हमने एक गीत जो छोटा सा मैं आपके सामने जी वो सुरैया की बात पूरा कर दीजिए उसके साथ आपको कौन सी प्रेरणा मिली कौन से गीत आप सुने और आपको कैसे फील हुआ और आपने उस समय कौन सा गीत लिखा थोड़ा सा उस चीज को बताया सुरैया का वो गीत मुझे इस समय तो ध्यान में नहीं आ रहा है लेकिन जिंदगी समारने की बात थी इसमें अच्छा। कि जिंदगी को हमें समारना चाहिए ये जिंदगी बड़ी मुश्किल से मिली है इस ये जिंदगी बड़ी कीमती है अनमोल है इस जिंदगी को हमें यूँ ही नहीं बिताना चाहिए जी जी जी तो उस उसको जब उन गीतों को हम सुनते थे तो उन गीतों को सुन करके फिर हमारे मन में जो भावना जागी जी जी, जी। अगर मुझे याद आई तो मैं उसको भी बताऊंगा जी मुझे एक याद है कि मैंने उनका ये गीत सुना था कि ये सांसों का काफला चला जा रहा है इसको यो ही ना बीत जाए तो उसको सुनकर करके मुझे ये गीत लिखना पड़ा जी सांस सांस का हिसाब तेरा लिखा जाएगा सांस सांस का हिसाब तेरा लिखा जाएगा और जैसा तू करेगा भैया बैसा फल पाएगा सांस सांस का हिसाब तेरा लिखा जाएगा और जैसा तू करेगा भैया वैसा फल पाएगा के पाप तो है पाप चाहे छुप छुप कर घूंघट में पाप तो है पाप चाहे पाप को घूंघट में पढ़ दे की पीछे कर सात ताल, ताला लगा दे सात कोठरी के भीतर कर लेकिन पाप तो पाप ही पाप तो है पाप चाहे छुप छुप कर घूंघट में और लेखा जोखा लिखने वाला बैठा तेरे घट में तो घट घट बासी से तू कैसे बच पाएगा घट घट बासी से तू कैसे बच पाएगा ओ बोएगा बबूल तो तू आम कैसे खाएगा, खाएगा। के सांस सांस का हिसाब तेरा लिखा जाएगा सांस का हिसा लिखा जाएगा। सांस का हिसाब तेरा लिखा जाएगा और जैसा तू करेगा भैया वैसा फल पाएगा के चार दिन की चांदनी है चार दिन की चांदनी है काहे पे गुमान है चार दिन की चांदनी है काहे पे गुमान है और आदमी हवा में बिना नीम का मकान है इस स्टूडियो की जमीन है पेड़ की नीम है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 कि एक ही हवा का झोंका राख में मिलाएगा एक ही हवा का झोंका खाक में मिलाएगा ओ बोएगा बबूल तो तू हम कैसे खाएगा कि सांस सांस का हिसाब तेरा लिखा जाएगा सांस सांस का हिसाब तेरा लिखा जाएगा जैसा तू करेगा भैया फल पाए तो ऐसे सिनेमा के गीतों को जो सोया और वो सुनाए करते थे जी, जी लेकिन आज भी ऐसे लिखने वाले हैं ना ये हमारे नीरज जी आज भी अच्छे अच्छे लिख है। लेते हैं सिनेमा में अच्छी गीत लिखते हैं हवा में उड़ता जाए लाल डोपट्टा मलमल का ये गीत कोई गीत है।, <laughs> है दो दिन उड़ा और फिर उड़ी गया वो उड़ी गया अब कोई कई घोटों पर नहीं है हैं हवा में उड़ता जाए मेरा लाल डोपट्टा मलमल मल -मल का।, का इस ऐसे गीतों में क्या प्रेरणा मिलेगी हैं अब उन गीतों को हम सुनते थे नीरज का जो गीत आप आगे देख के चलो ऐ भाई जरा, जरा देख, देख, देख के चलो आगे भी पीछे भी हैं यानी अकीत को भी देखो वर्तमान को भी देखो भविष्य को भी देखो नीरज भाई साहब के साथ बहुत दिन कवता पढ़ी है हमने अच्छा अच्छा हाँ और नीरज भाई से हमने कहा हम प्रेरणा लेते रहे कि नीरज भाई आप जो पढ़ते हो उससे हम भी लिखना सीखते हैं आपसे तो नीरज भाई की ऐसे गीत लिखे जाने चाहिए जी जी जी जी और हवा में उड़ता जाए इन ऐसे गीतों से क्या प्रेरणा मिलगी हमारे समाज के लिए तो कहने का मतलब है जी जी कि हर युग में अच्छे गीत लिखे गए हैं लेकिन पहले जो लिखे जाते थे वो प्रेरणादायी होते थे जीवन के लिए होते थे आनंद के लिए होते थे सुख के लिए होते थे शांति के लिए होते थे चेतना के लिए होते थे शक्तिवर्धन के लिए होते थे आनंद को सुख को सब उसमें छुपा हुआ था लेकिन आज अधिकतर गीत हवा में उड़ जाते हैं आते हैं और चले जाते हैं इसलिए आज हम देखते भी नहीं हैं सुनते भी नहीं हैं कोई मुश्किल से कोई गीत देखा हाँ कोई गीत आ गया अच्छा कभी कोई आ जाता है तो सुन लेते हैं बस नहीं तो हमारे आज के इस आधुनिक सिनेमा संसार से वो या बिल्कुल शाम को ज़्यादा नहीं सी सही बात गोपाल प्रसाद मुगदल जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आपने याद दिलाया गीत को कि ए वाई देख के चल आगे भी नहीं पीछे भी नहीं इसमें जो सार है उस चीज़ को आपने बताया है तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और इसी गीत को सुनते हैं उसके बाद फिर मिलते हैं गोपाल प्रसाद मुग्धल जी से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सलामी जिंदगी सुनते रहो मुस्कराते रहो ए भाई दर देख के चलो आगे ही नहीं पीछे भी दाएं ही नहीं पाए भी ऊपर ही नहीं नीचे भी ए भाई ए भाई दर देख के चलो आगे ही नहीं पीछे भी दाएं ही नहीं पाए भी ऊपर ही नहीं नीचे भी ए भाई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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे साथ गोपाल प्रसाद मुग्दल जी हैं जिनसे हमारी बातचीत हो रही है और एक कविकार होने के नाते बीच बीच में अपनी जो बातें रखते हैं उसके साथ वो कविताओं को भी सुना रहे हैं तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं जैसे कि उन्होंने अपने स्कूल लाइफ के बारे में बताया और स्कूल लाइफ में फिर कैसे वो अध्यापक बने वो बताया अध्यापक बनने के बाद उनके पास क्या क्या चीज़ें आई किस किस तरह का विरोधाभास हुआ वो भी उन्होंने बताया अब मैं आखिरी में ये पूछना चाहूँगा कि कि आखिरी बार आपके आंखों में नमी किस वजह से थी मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है सन 2000 से। जी जी जी। सन 2000 में मेरी कविता बहन हम्म जो भरतपुर में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की एक शाखा चलाती थी जी जी जी तो उनसे मेरा मेल मिलाप हुआ और वो हमसे कुछ गीत वहाँ पर सुना करती थी हमको बुलाती थी हमें मुरली सुनाती थी तो मुरली सुनकर के हमको बड़ा आनंद आता था अच्छा तो मुरली सुनकर के जो हमें प्रसन्नता होती थी तो हमारी रुचि बढ़ने लगी हम रोजाना जाने लगे और रोजाना जाने लगे और फिर हमने उनके साथ बैठकर करके ये तय किया कि हम बिना मुरली सुने भोजन ही नहीं करेंगे नहीं। हमने ये अपना निर्णय पक्का कर लिया पक्का कर लिया और आज तक वो हमारा चला है। चल रहा है। लेकिन प्रारंभ में जब हम कविता बहन जी से जुड़े तब हमने कहा कि जब यहाँ का इतना सुंदर रूप है तो मधुवन का जहाँ की आप गीत गाते हो वो कितना सुंदर होगा जी जी उसे भी तो हमें दिखाओ <laughs> तो सन 2000 में वो हमको यहाँ कविता बहन जी राजयोगि कविता बहन जी इनको हम आदर से हम ये कहते हैं राजयोगिनी कविता बहन जी उनके एक भाई और थे अमर भाई बेबी ब्रह्म कुमार थे उन दोनों के साथ हम आए तो ब्रह्मा कुमार जो अमर भाई थे उनके साथ हम ठहरे और फिर दूसरे दिन जब बाबा से मिलना हुआ सन 2000 की बात है बाबा से मिलना ऐसा गहरा हुआ ऐसा गहरा हुआ कि शायद मैं ऐसी अपनी कोई प्रशंसा तो नहीं करता हूँ जी जी जी। तारीफ तो नहीं करता हूँ लेकिन मैं कुछ से कुछ हो गया अब मैं कोई बनावटी बात या दिखावती बात या मिलावटी बात नहीं। ऐसी नहीं कर रहा हूँ कोई ऐसी बात करूँ करने फायदा भी मुझे क्या होगा मैं बाबा से मिल करके यहाँ से गया तो मैं अपने घर जाकर सोया तो रात सुबह चार बजे जो बेला आती है उस बेला में कोई मुझको मेरे इस जांग पर जोर से यो धक्का देता था मुझे हुआ कोई चोर आ गया क्या बात है? <laughs> एक दिन हो गया मैंने जोर से आवाज लगाई मेरे बेटा जो दूसरी बराबर में सो रहा था उसने कहा क्या बात है पिताजी मैंने भाई ऐसी धक्का सा चोर फोर नहीं नहीं कुछ नहीं है मैंने देख लिया सो गया दूसरे दिन फिर इसी तरह से मेरे धक्का दिया जगाया चार बजे अमृत वेला में फिर मैं चुप लगा गया, तीसरे दिन फिर मैं चुप लगा गया, चौथे दिन तो भर मुझे एक गीत लिखना पड़ा बाबा के लिए और क्या गीत लिखना पड़ा वो मैं आपको सुनाना चाहूंगा जी जी स्वागत है।, है मेरे जीवन का सही घटना है क्या लिखा मुझे किसने मोहब्बत से बेहद से पुकारा है मुझे किसने मोहब्बत से बेहद से पुकारा पुका है यह किसका निमंत्रण है यह किसका इशारा है इस गीत को मैंने उठकर के सबसे पहले लिखा मैं सुनाना चाहूँगा क्या भाव मेरे मन में जगे ये सही घटना यू क्यों मेरी अनुभूति मुझे किसने मोहब्बत से बेहद से पुकारा है मुझे किसने मोहब्बत से बेहद से पुकारा है यह किसका निमंत्रण है यह किसका इशारा है कनी तो अमृत बेला में किन्नी तो अमृत बेला में मुझे कौन जगाता है कि नित अमृत बेला में मुझे कौन जगाता है और मीठे संकेतों से मुझे कौन बुलाता है कि मुझे किसने प्यार दिया मुझे किसने प्यार दिया मुझे किसने दुलारा है मुझे किसने प्यार दिया मुझे किसने दुलारा है मुझे बाहों में भर कर किसने पुचकारा है यह किसका निमंत्रण है और यह किसका इशारा है मुझे किसने मोहब्बत से बेहद से पुकारा है गोपाल ये मुझे कौन बताता है मुझे कौन बताता है मैं कौन हूँ क्यों आया मुझे कौन बताता है मैं कौन हूँ क्यों आया मुझे हद से उठा किसने बेहद में पहुंचाया मुझे हद से उठा किसने बेहद मैं पहुँच किसने मेरा मेला रंग रूप निखारा है मेरे मन में क्या क्या भरा हुआ काम क्रोध मद लो मोह जान क्या क्या भरा किसने मेरा मेला यह रूप निखारा है मुझे किसने सजाया है मुझे किसने संवारा है यह किसका निमंत्रण है यह किसका इशारा है सबसे बढ़िया जो पंक्ति है मे इस गीत की जिसकी नहीं मेरे जीवन की जी सबसे बढ़िया है। वो ये पंक्तियां आखिरी आज के लिए सोनाना स्वागत है यह कैसा आकर्षण उस परमपिता की ओर मेरा ये आकर्षण कैसा है ये कैसा आकर्षण ये कैसा है रिश्ता कि बन रहा फरिश्ता में हुँ आहिस्ता हुँ हु, हुँ, आहिस्ता बन रहा, रहा, रहा फरिश्ता में आहिस्ता आहिस्ता ये कैसा रूहानी रंगीन नज़ारा है ये कैसा रूहानी रंगीन नज़ारा है फूलों की बगिया में मुझे किसने उतारा है wow. यह किस का निमंत्रण है यह किसका इशारा है यह किसका निमंत्रण है यह किसका इशारा है इस तरह का गीत पहला गीत है मेरा ये और इस गीत को मैंने फिर आकर के यहाँ पर सुनाया ऊपर जा करके वहाँ पर एक प्रोग्राम हुआ था एक साल बाद आया था जी जी सुनाया तो सब लोगों ने बहुत बेहद पसंद प्रकाश मणि दादी ने हमको एक शॉल भी उड़ाई अच्छा, क्या आ, बात है, क्या बात है? और उन्होंने बहुत पसंद किया <laughs> और 10-15 कवि आए हुए थे उन्होंने कहा गोपाल प्रसाद मुगल को अब मैं अपने मुंह से कहूँ इस गीत <laughs> ने हमारे मन को बहुत अच्छा लगा है हम पहला स्थान देते हैं ये प्रकाश दादी और वहाँ के लोगों ने कहा तो हमें बहुत खुश हुआ फिर इसके बाद हम गीत लिखते रहे आते रहे हर साल आ जाते हैं आज भी <laughs> तो। बहुत ही अच्छी बात, बात बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपका एक अध्यापक थे फिर कवि कवि का जीवन तो शुरुआत में ही रहा बच्चों को आप पढ़ाते पढ़ाते कविता करते थे और कवि सम्मेलन में भी आपका जाना होता था और आखिरी में आप ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से आपका जुड़ना हुआ जहाँ से आपके जीवन में एक नया परिवर्तन आया तो चलिए गोपाल प्रसाद मुग्धल जी बहुत ही अच्छा लगा आपने एक लंबा सफ़र तय किया छियासी साल आप पूरे कर रहे हैं छियासी साल पूरा कर चुके जीवन का एक बहुत लंबा सफ़र आपने तय किया है और आगे भी आप इसी तरह कार्य करते रहें लोगों को आसाते रहे लोगों को प्रेरणा देते रहें ऐसी शुभकामना हम करते हैं रेडियो के माध्यम से और जाते जाते मैं कहूँगा हमारी सभी लिस्नर्स को आपके जीवन में कुछ प्रेरणादायी जो बोल होते हैं स्लोगन के रूप में चार लाइनें हमारे सभी लिसनर जो गुजरात और राजस्थान के लोग सुन रहे हैं उन सभी के लिए जरूर बताएं ताकि उनके जीवन में खुशी बना रहे वो आगे बढ़ने की प्रेरणा लेते रहें चार लाइनें सिर्फ बताइए मैं सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ जिंदगी की जो सांसें हैं वो हमारे हाथों में हैं हम अपनी ज़िंदगी को जैसा बनाना चाहते हैं वैसा हम बना सकते हैं हम हमेशा कर्मण्य बने रहें काम करते रहें कर्म करते रहें बोल अच्छे बोलें रुकना कभी नहीं सीखें अभी हैं तो उषा दीदी के मुंबई वाली उषा दीदी अब नहीं रही हैं उन्होंने मुझे तीन शब्द दिए थे मैंने उनको अपने जीवन में उतारा जी और लोगों से भी कहा कि इन तीन शब्दों को जरूर काम मिले जी बताइए एक तो यह है कि जीवन में कभी रुकना नहीं चाहिए सही बात है यानी आलस के बस बैठ करके रह जाएं रुकना नहीं चाहिए दूसरा यह है कि रोते रहें रोते रहें रोते रहें इससे काम नहीं चलेगा आपको लोग पूछेंगे रोते रोते आपको वो हंसते हंसते आपको उड़ाएंगे पीछे ना तो रो रुकना चाहिए आदमी को कभी ना कभी रोना धोना चाहिए और ना कभी रूठना चाहिए तीन शब्दों को जरूर याद रखें मैंने इसके लिए अगर आप इजाज़त दें तो मेरी जन जो मैंने गीत वहाँ लिखा ये उषा दीदी के लिए तीन शब्दों को लिए मैंने एक इनको भी पदे कर दिया नहीं, कैसे नहीं। किया अगर इजाज़त दें तो मैं उनको आपके सामने रख दूँ बाबा का संदेशा कभी भूलना नहीं ये मेरे लिए प्रेरणा नहीं सबको भी देंगे hmm. मैं पद्य पद्य दे रहा हूँ हैं उषा दीदी के तीन शब्द कि बाबा का संदेशा कभी भूलना नहीं रुक ना रोना कभी रूठना नहीं रुक ना रोना कभी रूठना नहीं कि चलने का नाम ही तो जिंदगानी है चलने का नाम ही तो जिंदगानी है और रुक जाना मानो मौत की निशानी है कि मंजिल बुला रही है चूकना नहीं मंजिल बुला रही है चूकना नहीं और रुको ना, ना रोना कभी रूठना नहीं रुको ना, ना रोना कभी रूठना नहीं दूसरा शब्द था कि रोने धोने से चला है कहो कब काम रोने धोने से चला है कहो कब काम और रोने वाले को मिला है कहो कब ना तो रो रो कर जिंदगी में सूखना नहीं और रुकना ना रोना कभी रूठना नहीं और आखिरी शब्द है कि रूठ बुरी बला है रूठना बला घरवालों से रूठ के रोटी निकाले हम तो रूठ गए रूठे रूठ रहो कौन सा हमारी बात करे? <laughs> रूठना बुरी बला है रूठना ना और रूठने से भला किसका हुआ भला रूठने से बोलो किसका तो हुआ, हुआ भला, भला। जी रूठ कर ऊपर को थूकना नहीं अभिमान नहीं करना चाहिए रूठ कर ऊपर को थूकना नहीं रुकना ना रोना कभी रूठना नहीं रुकना ना रोना कभी रूठना नहीं बाबा का संदेशा कभी भूलना नहीं रुकना ना रोना कभी रूठना नहीं इस तरह की मैं जो कुछ मुझे मिल जाते हैं प्रेरणास्पद आपने बात पूछी मैं इसी तरह की बात कहा करता हूं कि मस्त खिलाड़ी की तरह से आगे बढ़ते रहो चलते रहो मस्त मस्त खिलाड़ी मुस्काता हरदम आंगन में और हार जीत का प्रश्न नहीं लाता है मन में खेल खेल के लिए खिलाड़ी का है नारा खेल खेल खेलता है ना खेल के लिए जीत नहीं खेल खेल के लिए खिलाड़ी का है नारा जीत नहीं संघर्ष कीमती है जीवन में संघर्ष करना सीखे इसलिए क्या करता है मस्त खिलाड़ी मुस्काता हरदम आंगन में और हार जीत का प्रश्न नहीं लाता है मन में और खेल खेल के लिए खिलाड़ी का है नारा और जीत नहीं संघर्ष कीमती है जीवन में और मैं बताता हूं चार पंक्ति आखिरी बस कि मस्त खिलाड़ी मुस्काता हरदम आंगन में मस्त खिलाड़ी जीवन में शैमात नहीं देखा करता हार जीत नहीं देखता है मस्त खिलाड़ी मस्त चलने वाला आदमी करन, करने वाला कर्म करते रहो चरे वेती चरे, चरे मत खिलाड़ी जीवन में शैमात नहीं देखा करता है और घड़ी मुहूर्त कौन गिनी दिन रात नहीं देखा करता है जिसके दिल में आग लगी या लाग लगी मंजिल पाने की ऐसा चलने वाला रुक कर बाट नहीं देखा करता है। इसलिए आगे बढ़ते रहो चलते रहो वेद का मंत्र यही है चरे वेती चरे, वेती, चरे वेती। चलते, चलते, चलते, चलते रहो निरंतर पथ पर चलते रहो निरंतर गोपाल प्रसाद मुग्दल जी बहुत ही अच्छा संदेश आपने दिया तीन शब्दों का और बाद में जो खेल और संघर्ष की बात आपने कहा हार और जीत नहीं होता खेलना होता है और संघर्ष जीवन में सदा बना रहे तो आप जागरूक अवस्था में रहेंगे ये बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े और बहुत ही अच्छी जानकारी के साथ साथ चंद कविताओं को हमारे सामने पेश किया और कुछ गीतों को आपने याद कराया अपने जीवन का जो संघर्ष रहा उसके बारे में भी आपने बताया बहुत ही अच्छा लगा बहुत ही प्रेरणादायी आपके शब्द रहें काव्य रहें हम चाहेंगे कि इन चीज़ों को बार बार याद रखें हमारे सभी श्रोता लोग और अपने जीवन में हमेशा प्रेरणा लेते रहें ऐसी शुभ आशा करता हूँ और अपने जीवन में सदा खुश रहें मस्त रहें और चलते रहें जैसे गोपाल प्रसाद मुग्दल ने कहा बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया सलाम सलामी जिंदगी कार्यक्रम में बस आज के लिए इतना ही अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी तब तक दीजिए इजाजत आप सुन रहे हैं रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर सुनते रहो मुस्कराते रहो